भाइयों और बहनों आज थोड़ा रबंध करने में ही हमारी सात मिनट चली गई है तो सात मिनट तो, तो हिंदुस्तान में गई एक मिनट खो खो दे हम और उसमें करोड़ों करोड़ों की मिनट अगर मिला दें तो, तो बड़ा नुकसान हो गया ना ऐसे ही ऐसा समझना चाहिए हमेशा तो बड़ी शांति से लोग आते हैं वो बेचते हैं आज कुछ ज़्यादा संख्या में लोग आ गए हैं और वो तो नियम नहीं जानते मैंने तो कह दिया है कि हमारे हमेशा वो नियम जानना चाहिए वो कहीं भी चले गए तो पहला नियम तो ये है होना ही चाहिए कि जब बहने आ जाती हैं भाई लोग भी आ जाते हैं वो तो अच्छा है लेकिन आपस आपस में दोनों अगर मर्यादा समझकर कर चलें तो, तो हमारा काम शीलता से होता है अच्छा होता है और सुशोभित तो होता है इससे दुनिया भी हमारी तारीफ करती है मनुष्य की सभ्यता एक तो वो तो प्राचीन श्लोक पड़ा है कि जिस जगह पे उसमें तो ऐसा ही मन महाराज का श्लोक है वो कि जिस जगह पे स्त्रियों की वहाँ तो शब्द क्या है उसने तो जिस जगह पे स्त्रियों की पूजा नहीं होती है तो पूजा करना तो क्या उसको कोई हम हम एक, एक पाठ पर बैठा कर उसकी आरती करते हैं उसका नाम पूजा नहीं है लेकिन जिस जगह उनका आदर नहीं होता है इज्जत जो होनी चाहिए वो नहीं होती है वहाँ वो लोग असभ्य है ऐसा मनु महाराज ने कहा है और वो अभी अभी ये न कहें आप तो मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि ठीक इसी तरह से हमारे चलना चाहिए अगर हम न करें तो हम हमारा पतन होता है हम तो बहुत ऊँचे जाना चाहते हैं अब तो आज़ाद बन गए हैं तो कोई नहीं कि हमारे जैसी सभ्यता हमारी होनी चाहिए दिन प्रतिदिन उसमें वृद्धि करना और मैं ये चाहता हूँ कि कल तो हमेशा इतने संख्या में तो लोग शायद नहीं आएंगे आज क्योंकि वो अंग्रेजी नया दिन है तो मैं तो भूल भी जाता हूँ कि नया दिन अंग्रेजी कब है और कब नहीं दिवाली का दिन भी भूल जाता हूँ कामों में जो फँसा है वो तो कहाँ से इसी चीज़ों को याद करेगा लेकिन शायद इसी कारण आपको फुर्सत थी और आप लोग आ गए मैं चाहूँगा कि तो हमेशा इससे भी ज्यादा आवे लेकिन जो मैंने शर्त आपको लगा दी है शांति से और यहाँ आकर यहाँ से कुछ भी पाकर गए यहाँ से हमारे लिए हमेशा सच्चा खुराक से मैं प्रार्थना को मानता हूँ माँ आदमी खाने का छोड़ सकता है प्रार्थना का नहीं छूट सकती मैंने भगवान का नाम नहीं, नहीं छूट सकता है तो भगवान का नाम यहाँ देने के लिए शांत होने के लिए आते हैं और इसी शांति को अपनी जेब में लेकर पीछे जाना चाहिए तो ऐसा भी नहीं कि यहाँ तो अच्छा किया और पीछे बाहर जाकर पीछे कुछ लड़ाई झगड़ा भी शुरू कर दिया शोर मचाना भी शुरू किया किसी हाँ कुछ सीखे नहीं है एक तो मैं वो आपको कह देना चाहता था अभी यहाँ एक भाई ने जिन्होंने अभी बताया वो लिखते हैं दूसरे भी खत आ गए हैं वो तो मैं पढ़ नहीं सका हूँ जो मुझको खत देते हैं उनको तो इतना ही मैं कह सकता हूँ कि मैं किसी घर ले जाता हूँ हाँ सत्य से पढ़ लेता हूँ पीछे उस पर तो मैं कह सकता हूँ यहाँ अगर पढ़ने में वक़्त दूँ तो और वक्त हमारा चला जाता है तो दूसरे तो मैं पढ़ नहीं सका हूँ लेकिन एक तो पढ़ लिया अच्छा ही था तो ओ, इन भाई ने कुछ मंत्र दिया है तो हिंदी साहित्य सम्मेलन में दिया होगा कहीं भी दे जिस जगह पे दिया। मंत्र दिया वो मंत्र ही है और वो कहते हैं कि अखबार में आ गया है भाई अखबार में जो तो पढ़ता नहीं हूँ क्या करूँ कितना पढ़ूँ तो लेकिन मुझको मंत्र मिल जाएगा तो मैं सोच लूँगा ऐसा मंत्र मिले मुझको कि जिससे दुनिया का सब ताप नाश हो जाए तो मैं तो नाचूँगा और वो मंत्र को तो पैसे जग जाहिर कर लूँगा कि है जिसको चाहिए वो हमारे पास से वो चीज ले जाए और दुनिया से आगे बढ़ जाती है तो उसमें तो मेरी कोई शिकायत ही हो नहीं सकती है वो ठीक बात है अभी बोलो नहीं अभी नहीं कहना चाहिए वो असभ्यता में मांगूंगा अभी मेरे पास तो काफी पड़ा है दो ख़त तो आज आ गई उसमें एक चीज है वो अच्छी चीज है हरिजनों के लिए कुछ मीटिंग थी तो उसमें सब लोग तो बिचारे बेचे थे वो क्या करें उसमें ऐसी भी बहस हो रही थी कि हरिजनों को स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए स्वच्छ पानी में स्नान करना चाहिए तो एक उसमें उस्ताद था हरिजन उसने कहा कि आप तो ठीक कहते हैं ये मेरे कपड़े हैं हमारे उसमें तो कोई शक नहीं है दूसरे हमारे पास नहीं है लेकिन हम तो आपको कह रहे हैं कि ये कपड़े तो को ही जला दो करेंगे नंगे रहेंगे ना तो वो कबूल कर लेता है कि नंगे रहेंगे लंगोटी में भी तो आज तो ऐसा है ना कि एक लंगोटी को तो मिली लंगोटी भी बहुत मेरी रहती है ऐसा मैंने देखा है लेकिन कम से कम लंगोटी में तो है कितना एक छोटा सा टुकड़ा ही कपड़े का मिल गया वो तो सबको जा सकता तो वो लंगोटी पहन कर पे रहेंगे लेकिन एक शर्त उसने उसमें लगाई बड़ी थी कि जो शराब खोरी चल रही है उसको मिटा दो और यहाँ तक मिटा दो कि ऐसा नहीं कि कानून बना दिया तो खत्म हो गया कानून मिटाना तो ठीक है लेकिन ऐसा प्रबंध कर दो कि जिससे शराब हम लोग को मिल ही ना सके और जितने ताड़ी के वृक्ष लेते उसको निकाल दो तो वो तो पैसा में नहीं किया पीछे में जान दिया तो उसको मिलना निकालू उस उसमें से मैं तो गुड़ बना लूँ और वो गुड़ हम खाएँ तो हमको आज शक्कर जिले में मिलता है उससे भी बहुत सस्ते दाम में मिल सकता है और वो अच्छा है लोगों के लिए तो बड़ा अच्छा खुराक है वो टॉली तो खाओ लेकिन टॉली जिसमें बहुत शराब आता है और उसमें इतना कि आदमी ने थोड़ा पिया और पीछे दीवाना बन जाता है गाली भी कुछ भी करता है ऐसे नहीं होना चाहिए तो वो तो बेचारा जानता होगा कि क्या हाल होते हैं उनके और मजदूरों के इसलिए वो कहता है वो बंद होना चाहिए वो मुझे बड़ा अच्छा लगा लेकिन मैं हरिजन भाइयों को और दूसरे जीतने शराब पीने वाले हैं उनको कहूँगा एक चीज़ को शहर बेच बेचने के लिए बड़ा बेचेगा तो कोई जहर की दुकान चल नहीं सकती है वो मिट जाती है कोई जहर लेने के लिए नहीं जाएगा उसमें पीछे प्रबंध क्या करना था तो ऐसे ही शराब को जहर समझकर उसको छूना ही नहीं ऐसा नियमन वो लोग करने तो से सल्तन को क्या कहना था लेकिन सल्टन ने तो मान आके कर लिया है ऐसा सब जगह के कानून हो नहीं गया है नहीं हो गया है वो हमारी शिथिलता है हर जगह पे एक सा होना ही चाहिए इसमें तो कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा ही है होना नहीं चाहिए। तो वो तो हो जाना चाहिए लेकिन मैंने बताया है कि इतना काफी नहीं है आज हम तो ऐसे बने हैं कि तो वो जहर है जहर से बदतर चीज है जेर आदमी खाएगा तो मर जाएगा इतना ही ना अगर शराब खाकर सब आदमी मर ही जाते हैं दूसरा कुछ नहीं तो मुझको तो कोई उसमें हरज ही नहीं होने वाली मर जाओ कहते हैं कि खाओगे तो मर जाओगे और फिर भी खाना चाहते हैं तो कौन आपको रोक सकता है लेकिन मरते नहीं है मरने से बदतर चीज कर लेते हैं क्योंकि शराब आदमी को आदमी का शरीर को ऐसे मार नहीं देता आकड़ में तो मारता है लेकिन आदमी की नीति है आदमी का आत्मा है उसको सला देता है उसको जहर पे लेता है तो वो सो जाता है आदमी में जितना अच्छापन है वो चला जाता है अपनी जिम्हा पर जो काबू होना चाहिए लगाम होनी चाहिए वो चली जाती है और करता है क्या पीछे दुष्ट विचार करता है दुष्ट काम करता है सब कुछ कर लेता है तो ऐसा जहर से भी जो बदत चीज़ है उसको हमने अपना लिया है लाखों लोगों ने अपना लिया है सारी दुनिया में चलता है तो उसमें से हमारे निकलना है आज तो क्या करना चाहिए कि तो शराब के बदले दूसरी चीज़ ले दो आज तो होता ही क्या मजदूर लोग हैं हरीजन लोग हैं बहुत तकलीफ उठा कर घर में आए अभी घर में घर में भी देखते हैं तो कंकाशी है न खाना है न पीना है तो पीछे किसी न किसी तरह से अपना दुख को भूलने के लिए शराब पी लेते हैं टॉली पी है। पी जो कुछ भी शराब है और वो भी तो ऐसा भद्दी तरह से बनता है वो हैं पीछे भूल जाते हैं तो वो लोगों को शराब तो छोड़वाने के लिए दे क्या वो कैसे समझेंगे वो नहीं समझते हैं। इसलिए पीछे शराब खोरी चलती है शराब का पेशा चलता है जिसको लाखों रुपया पैदा करना है उसको क्या करी है कि मैं नीचे से करता हूँ तो ऐसे चल रहा है तो मैंने बताया है कि उन लोगों को ऐसे चीज़ से छुड़ाने के लिए जिस जगह पे शराब की दुकान पड़ी थी उसी जगह वोटो बंद हो गई बंद कर ली तो भैया क्या करें तो वहाँ हमारे अपनी दुकान खोलनी है सरकार की और वहाँ करेंगे क्या कि वहाँ लोगों को अच्छा खाना देंगे कोई कोई रमत गमठ भी जो लोगों को ऊँचे ले जाने वाली है वो देंगे ये नहीं कहूँगा कि वहाँ सिनेमा कर लें सिनेमा वो तो मेरी निगाह में तो बड़ी बुरी चीज़ है तो लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं वो वहाँ रखी जाए वहाँ पुस्तक रखी जाए और अच्छे अच्छे आदमी भी वहाँ बैठे वहाँ तो कोई शराबखोरी नहीं है तो पीछे ऐसा थोड़ा है कि वहाँ मजदूर ही बैठे लेकिन सब जाए तो एक तो जिस जगह पर आदत लोगों की पड़ गई वहाँ जाते हैं जाते हैं तो देखते हैं कि तो हमको अच्छा मकान बेच के लिए और वहाँ तो अच्छे अच्छे धूप भी बेचते हैं हमको कुछ वार्तालाप सुनाते हैं दिन भर में क्या हुआ है वो भी सुनाते हैं वो सब वहाँ करें इस तरीके से चलें तो मैं तो ये कहूँगा कि हम करोड़ों रुपया पैदा कर लेते हैं आज तो करोड़ों रुपया हम कमा लेते हैं इसमें से तो वो तो निकम ही कमाई उससे हमको कोई फ़ायदा भी नहीं पहुँच सकता है सब ये सोच लेते हैं कि ये पैसे हमको नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे तो जेर नहीं मिला तो क्या करेंगे या तो जेर में से पैसा नहीं मिला तो ऐसा कोई पूछ सकता है क्या मैं तो, तो ये कहूँगा कि ऐसे लोग को इस चीज़ के इस बुरी आदत से छोड़वाने के लिए ऐसा काम करना चाहिए। आखिर में तो उसमें से पैसा पूरा इतना ही नहीं लेकिन जो शराब पीने वाले हैं वो पैसे उड़ा देते हैं उनका काम भी बिगड़ जाता है उनमें बहुत शक्ति बढ़ जाती कमाने मैं तो उसका अनुभवी हूँ यहाँ अनुभवी हूँ और दक्षिण अफ्रीका में भी अनुभव हूँ कि जिन लोगों ने शराब छोड़ दिया इन लोग वो लोग पीछे अच्छे बन गए उनकी पैसे कमाने की शक्ति बढ़ गई और जो पैसे कमाए हैं वो शराब में नहीं जाता है अच्छे जिस जगह पर मैं जानता हूँ अहमदाबाद में मजदूर लोगों ने जिसने शराब छोड़ दिया उनके हाल ये हुए कि उनके घर में पीछे बर्तन देखने में आए वहाँ जो औरत लोग थी उनमें कुछ तेज दिखने में आया उनके लड़के थे वो पढ़ पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया और आज ऐसी हालत है कि वहाँ लोग अपना मकान बनाकर बेच गए हैं टूसा तो बहुत किया है और वो कोई अहमदाबाद के लिए थोड़ा है जिस जगह पे हुआ है उस जगह का एक ही इतिहास है कि जब शराब मिच गई तो उनमें पीछे सब जो अच्छी चीज़ होने है वो आती है और उसके साथ साथ जो पैसे हमें चाहिए वो तो पीछे दोस्त चाहते पैसे नहीं रहते वो पैसे आते हैं और पीछे बच जाते हैं वो यहाँ का इतिहास है अमेरिका का है इंग्लैंड का है सारी दुनिया का इतिहास एक ही इतिहास है एक ही अनुभव है इसलिए मैं कहूँगा कि वो जो वहाँ बाकी थी तो ये कुछ अच्छा लगा मुझको कि हरिजंद भाई ने इतनी हिम्मत करके कह दिया कि ये को तो बंद करो लेकिन वो क्या बंद करने वाले थे हमारे हाथ में जो तो चीज़ पड़ी है उसमें दूसरों को कहें कि आप बंद कीजिए मेरी बुरी आदत है तो मैं क्या मेरा पिता को कहूँ कि मेरा राजा को कहूँ कि मेरी लड़की को कहूँ कि मेरी बुरी आदत को वो मिटा दे तो वो तो मुझको कह देगा मेरा पिता कि मिटाना तुझको मैं क्या तुझको मिटाऊँगा मैं तेरे रास्ते में कोई दखल करता हूँ तुम उसको कह सकता है लेकिन तू बुरी हालत लेकर बेच गया तो तू अपने आप कर ले इतना तो तेरे में होना चाहिए तो वही चीज़ वो में होनी चाहिए दिया। अच्छा अभी तो अ, मेरा काम तो हो रहा दूसरा प्रश्न है वो प्रश्न भी ऐसा लंबा है तो आज नहीं लगा दूसरा प्रश्न है उसके बारे में मैं कब सुनाऊँगा मुझे मेरा दिल था कि ये शराबखोरी के बारे में मैं आपको सुना रहा और मैं ये भी कह दूँ कि सच्ची बात तो ये है कि कांग्रेस का ये ऐलान है प्रति है और कई वर्षों से जब से हमने ये ये ये असहयोग का आंदोलन शुरू किया तब से ये बात चलती आई है अभी भी हम ठिकाने बेचे नहीं है लेकिन अब तो हमारे पास आजादी आ गई है तो हमको ठिकाने बेचना ही चाहिए कोई मुझको सुनाएगा कि अभी हमारे पास इतने पैसे आते हैं दिल्ली में काफ़ी पैसे ले लेते हैं मैं उसको चोरी का पैसा समझता हूँ पैसा छोड़ दो दिल्ली में तो काफ़ी पैसा लोग पैदा कर सकते हैं ये शराबखोरी में से क्या पैदा करना था उससे हमारे लड़कों को क्या पढ़ सीधी सीधी बात हमारे करना और सीधा काम करना उससे तो उससे तो मुल्क हमारा बढ़ अगर हम सीधा काम ना करें